केले कुदे डडसन नाचे कुदे जुबेसन केले कुदे डडसन नाचे कुदे जुबेसन लल्लाला लल्लाला लल्लाला लल्लाला दिल से हम काम करे तो हो जाए सब दंग सीआईईटी .E प्रस्तुत करता है उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम शूर अरे भाई ये बाजार की तरफ के सारे खिड़की दरवाजे बंद करो और पर्दे भी खींच दो अफो, कैसे रहते हो तुम लोग इस शोर में? क्यों? क्या हुआ दादा जी? अब बाहर मोटर गारियों का शोर और घर में ये तेरा रेडियो मेरा तो सिर्च चक्रा गया दादा जी, यहां तो ऐसे ही शोर होता है क्या इतने शोर में रहकर तुम्हे ऊंचा सुनने की आदत पड़ रही है कितना शोर होता है यहां पर दादाजी ये तो कुछ भी नहीं है सामने वाले पार्क में जब कोई शादी होती है तो पूरी रात तेज तेज गाने बजते हैं नीरज फिर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होता है कैसे सो पाते हो तुम लोग यहां पढ़ाई तो बिल्कुल ही नहीं होती नींद भी बस ऐसे ही आती है सवेरे स्कूल जाने के लिए भी तो उठना ही पड़ता है तो क्या मोहल्ले वाले भी शिकायत नहीं करते शिकायत कौन करेगा कभी ना कभी तो सभी के यहां ऐसा मौका आता है शादी ब्याहा का पर बेटा ठीक है इतना शोर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता शोर से उत्तेजना बढ़ती है कोई घबराहट होने लगती है चिड़चिड़ापन आने लगता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता यह तो आप ठीक कह है रहे हैं दादाजी परीक्षा के दिनों में मैं तो कानों में रुई ठूस लेता हूं यह तो ठीक है पर किसी के घर कोई बीमार हो तो यहां के शोर में वह तो आराम से सो भी नहीं सकता कैसे सोएगा कोई पिछले हफ्ते मां को बुखार था और पड़ोस में शादी मां पूरा दिन कानों पर शॉल लपेटे दरवाजा बंद करके लेटी रही अरे पता नहीं कहां की बातें चल रही हैं इतनी देर से बहू कब से बुला रही है अब चलकर खाना खा लो हां हां हम आते हैं अरे जल्दी आना बहू इतनी देर से आवाजें दे रही थी भगवान तुम खाना तो लगवाओ ठीक है अब देर मत करना ये अब ये हवाई जहाज का शोर इसे कौन कम करे इससे भी तो शोर होता है हां ये तो है और ये तुम्हारे घर के पास रेलवे स्टेशन रेल गाड़ियों की सीटीयां भाई सुन सुन कर तो मेरे कान फटे जा रहे हैं हर तरफ शोर ही शोर क्या करें देखो नीरज कम से कम अपने घर का शोर तो कम कर ही सकते हो तुम रेडियो टीवी आदि धीमी आवाज में सुन सकते हो बर्तन वगैरह बिना आवाज किए उठा सकते हो रख सकते हो इससे भी शोर कम होगा दूर से चिल्लाने की जगह पास जाकर बात करो सड़क पर घंटी हॉर्न जब जरूरी हो तभी बजाओ लेकिन ऐसा केवल हमारे करने से क्या होगा देखो नीरज पहले खुद तो करो फिर दूसरों को बताना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही और अब हां देखो जैसे ही दिवाली आने वाली है ना तो अलग-अलग पटाखे न जलाकर सारे मोहल्ले वाले मिलकर पार्क में पटाखे जलाओ ज्यादा आनंद आएगा और खुली जगह पर शोर भी कम महसूस होगा पता है दादाजी पिछली दिवाली पर गीता तो बम की आवाज से बेहोशी हो गई अच्छा जब होश आया तो चारपाई के नीचे जाकर छुप गई <laughs> सब बच्चों ने खुद चिढ़ाया डरपोक डरपोक कहकर हां भाई आवाज सहने की देखो नीरज सबकी एक सीमा होती है किसी को तो थोड़े से शोर से सिर दर्द होने लगता है आता हूं भाई आता हूं जरा सबरी तो रखो ये कहना नीरज तुम्हें भी गुस्सा आया ना ये माय रोज ऐसे ही करती है ऐसे ही तो ध्वनि प्रदूषण फैलता है ये तो गंभीर बात है मैंने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया अरे जब जागे तभी सवेरा अब बोलो तुम शोर कम करने में क्या मदद करोगे मैं रेडियो टीवी ऊंची आवाज में नहीं सुनूंगा अच्छा दरवाजे और साइकिल की घंटी फालतू नहीं बजाऊंगा शाबाश चिल्लाकर भी बात नहीं करूंगा भाई वाह बर्तन धीरे से रखूंगा दरवाजा भड़ाक से बंद नहीं करूंगा और जी बस <laughs> मेरा अच्छा बेटा अरे भाई नीरज को तो बात समझ में आ गई आप सब बच्चे भी ध्यान दें कि रोज की रोजमर्रा की जिंदगी में शोर कम करें शोर अभी आप सुन रहे थे सीआईईटी एनसीईआरटी -E -E द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम आलेख शशि जैन विषय संयोजन अमरेन्द्र बेहरा भाग लेने वाले कलाकार डॉक्टर सुरेश शास्त्री गीता वर्मा एवं अनन्या धनिया कंदीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन एवं दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर